युगों के प्रति भारत का संसार को संदेश यद्यपि लोग भिन्न भिन्न मार्गों से चल रहे हैं तथापि सब लोग एक ही स्थान की ओर जा रहे हैं कोई जरा घूम फिर कर टेढ़ी राह से चलता है और कोई एकदम सीधी राह से पर अंततः वे सब उस एक प्रभु के पास आएंगे तुम्हारी शिव भक्ति तभी संपूर्ण होगी जब तुम सर्वत्र शिव को ही देखोगे केवल शिवलिंग में ही नहीं वे ही यथार्थ में साधु हैं वे ही सच्चे भक्त हैं जो हरि को सब जीवों में सब भूतों में देखा करते हैं यदि तुम शिव जी के यथार्थ भक्त हो तो तुम्हें उनको सब जीवों में तथा सब भूतों में देखना चाहिए चाहे जिस नाम से अथवा चाहे जिस रूप में उसकी उपासना क्यों न की जाए तुम्हें समझना होगा कि उन्हीं की पूजा की जा रही है चाहे कोई काबा की ओर मुँह करके घुटने टेक कर उपासना करे या गिरजाघर गर में अथवा बौद्ध मंदिर में ही करे वह जाने या अनजाने उसी परमात्मा की उपासना कर रहा है चाहे जिसके नाम पर चाहे जिस मूर्ति को उद्देश्य बनाकर और चाहे जिस भाव से ही पुष्पांजलि क्यों न चढ़ाई जाए वह उन्हीं के चरणों में पहुंचती है क्योंकि वे ही सबके एकमात्र प्रभु हैं सब आत्माओं के अंतरात्मा स्वरूप हैं संसार में किस बात की कमी है इस बात को वे हमारी तुम्हारी अपेक्षा बहुत अच्छी तरह जानते हैं सब तरह के भेदभावों को दूर होना असंभव है विभिन्नताएं तो रहेंगे ही उनके बिना जीवन असंभव है विचारों का यह पारस्परिक संघर्ष और विभिन्नता ही ज्ञान है विचारों का यह पारस्परिक संघर्ष और विभिन्नता ही ज्ञान के प्रकाश और गति का कारण है संसार में अनंत प्रकार के परस्पर विरोधी विभिन्न भाव विद्यमान रहेंगे और जरूर रहेंगे परंतु इसी के लिए एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखें अथवा परस्पर लड़ें यह आवश्यक नहीं है अतएव हमें उसी मूल सत्य की फिर से शिक्षा ग्रहण करनी होगी जो केवल यहीं से हमारी इसी मातृभूमि से प्रचारित हुआ था फिर एक बार भारत को संसार में इसी मूल तत्व का इसी सत्य का प्रचार करना होगा ऐसा क्यों है इसलिए नहीं कि यह सत्य हमारे शास्त्रों में लिखा है वरन हमारे राष्ट्रीय साहित्य का प्रत्येक विभाग और हमारा राष्ट्रीय जीवन इससे पूर्णतः ओतप्रोत है। यही और केवल यही दैनिक जीवन में इसका अनुष्ठान होता है और कोई भी व्यक्ति जिसके आंखें खुली है यह स्वीकार करेगा कि यहाँ के सिवा और कहीं भी इसका अभ्यास नहीं किया जाता इसी भाव से हमें धर्म की शिक्षा देनी होगी भारत इससे भी उच्च शिक्षाएं देने की क्षमता अवश्य रखता है पर वे सब केवल पंडितों के ही योग्य है और विनम्रता की शांत भाव की इस की इस धार्मिक सहिष्णुता की तथा इस सहानुभूति की और भ्रातृभाव की महान शिक्षा प्रत्येक बालक स्त्री पुरुष शिक्षित अशिक्षित सब जाति और वर्ण वाले सीख सकते हैं तुमको अनेक नामों से पुकारा जाता है पर तुम एक हो एकम सद्वप विप्रा बहुधा वदंती